गीता तत्व चिंतन सड़सठवा प्रवचन कर्मयोग की विशेषता गीता अध्याय पाँच श्लोक एक से दो दो सौ चार पाँचवें अध्याय के नाम की व्याख्या अब हम गीता के पाँचवें अध्याय में प्रविष्ट होते हैं इसका नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है पिछले अध्याय का नाम ज्ञान कर्म कर्मसन्यास योग है हमने अपने पचपनवें प्रवचन में इस नाम की सार्थकता पर विचार किया है प्रस्तुत अध्याय के नामकरण में ज्ञान शब्द नहीं है यहाँ पर कर्म सन्यास रूप योग की बात कही गई है अभिप्राय यह कि कर्म सन्यास भी योग बन सकता है इस अध्याय में उस स्थिति की चर्चा की गई है जिसमें कर्म सन्यास योग बन जाता है कुछ करना योग बने यह बात तो समझ में आती है पर कर्म को छोड़ देना भी योग बने यह कठिनाई से समझ में आने वाली बात है लगता है कि कर्मों के संन्यास में भला क्या विशेषता हो सकती है कि उसे योग कहा जाए उसी विशेषता को यहाँ पर विवेचित किया गया है और बताया गया है कि कर्म संन्यास कोई निचललापन अथवा कर्मों को मात्र बाह्यत छोड़ने की अवस्था नहीं है अपितु तो वह मन की एक अत्यंत ऊंची अवस्था है 205 इस स्थिति में कर्म योग ही कर्म कर्मसन्यास बन जाता है हमने देखा कि तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग और छठे अध्याय का नाम आत्मसंयम योग या ध्यान योग दिया गया है बीच में यह कर्म संन्यास योग का पांचवा अध्याय है इससे भी इस अध्याय का महत्व समझ में आता है ये अध्याय हमें मानव क्रमशः उच्च से उच्चतर सोपानों में जाने का पाथेय प्रदान करते हैं मनुष्य की सामान्य स्थिति वह है जब वह अपनी वासनाओं से स्वार्थ से परिचालित होकर कार्य करता है जब वह साधना की ओर झुकता है तो उसे पहले यह समझाया जाता है कि कर्म तो करो पर उसे ईश्वर से जोड़ने की चेष्टा करो ईश्वर समर्पित बुद्धि से करो यज्ञ की भावना से करो यह उपाय कर्म कर्मयोग कहलाता कर है जिसकी चर्चा तीसरे अध्याय में की गई है इससे ऊपर का सोपान वह है जिसमें समस्त कर्मों को ज्ञान पर आधारित करने की शिक्षा दी गई है तथा कर्म को अकर्म बना लेने की बात कही गई है यह पाठ चौथे अध्याय में सिखाया गया है इससे भी ऊपर का सोपान वह है जहाँ कर्म और अकर्म का भेद नहीं रह जाता जहाँ कर्मयोग कर्म, कर्म संन्यास बन जाता है और साधक सहज बोझ में प्रतिष्ठित हो जाता है कर्म को अकर्म बनाने में समस्त कर्मों को ज्ञान पर आधारित करने में भी साधना का संघर्षण है पर इस सोपान में वह संघर्षण भी नहीं रह जाता यही इस पाँचवें अध्याय में दिग्दर्शित हुआ है इसके बाद ही साधक को सही अर्थों में ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है इसीलिए आगे के छठे अध्याय में ध्यान योग की चर्चा की गई है